श्री श्री चैतन्य चर्तावली अद्वैताचार्य और उनका सन्देह अर्चय्वा तो गोविंद तदीयान्नार्चयेत यगवत गेय केवल दाभिक स्मृत तस्मा प्रयत्न नैष्णवान्जे सदा श्री विष्णुपुराण जो भगवान की पूजा तो करता है किंतु भगवत भक्त वैष्णव की पूजा नहीं करता वह यथार्थ में भक्त नहीं है उसे तो दाम्भिक समझना चाहिए भगवान तो भक्त की ही पूजा से अत्यंत संतुष्ट होते हैं इसलिए सर प्रयत्न से वैष्णवों की ही पूजा करनी चाहिए भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है समान रूप से संसार के अणु परमाणु में व्याप्त है किंतु पात्र भेद के कारण उनकी उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है भगवान निशानाश की किरने, समान रूप से सभी पर एक सी ही पड़ती है पत्थर मिट्टी घड़ा वस्त्र पर भी वे ही किरणें पड़ती हैं और शीशा तथा चंद्रकांत मणि पर भी उन्हीं किरणों का प्रभाव पड़ता है मिट्टी तथा पत्थर में निशानाथ का प्रभाव प्रकट नहीं होता है वहाँ घोर तमोगुण के कारण अभ्यक्त रूप से ही बना रहता है किंतु स्वच्छ और निर्मल चंद्रकांत मणि पर उनकी कृपा की तनिक सी किरण पड़ते ही उसकी विचित्र दशा हो जाती है उन लोक सुखकारी भगवान निशानाथ की कृपा को पाते ही उसका हृदय पिघलने लगता है और वह द्रवीभूत होकर बहने लगता है इस कारण चंद्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने लगते हैं इसी कारण उसका नाम ही चंद्रकांत मणि पड़ गया उसका चंद्रमा के साथ नित्य का शाश्वत संबंध हो गया वह निशानाथ से भिन्न नहीं है निशानाथ के गुणों का उसमें समावेश हो जाता है इसी प्रकार भक्तों के हृदय में भगवान की कृपा किरण पड़ते ही वह पिघलने लगता है चंद्रकांत मणि तो चाहे चंद्रमा की किरणों से बनी भी रहे किन्तु भक्तों के हृदय का फिर अस्तित्व नहीं रहता वह कृपा किरणों के पढ़ते ही पिघल पिघल कर प्रभु के प्रेम पियुषारणों में जाकर तदाकार हो जाता है यही भक्तों की विशेषता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह डाला है मोरे मन प्रभु राम रामते अधिक राम करदासा भगवत भक्तों की महिमा ही ऐसी है भक्तों के समझने के लिए भी प्रभु की कृपा की ही आवश्यकता है जिस पर भगवान की कृपा नहीं वह भक्तों की महिमा को भला समझ ही क्या सकता है जिसके हृदय में उस रसराज के रस सुधा में एक बिंदु का भी प्रवेश नहीं हुआ जिसमें उसके ग्रहण करने की किंचन मात्र भी शक्ति नहीं हुई वह रसिकता के मर्म को समझ ही कैसे सकता है इसीलिए रसिक शिरोमणि भगवत रसिक जी कहते हैं भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना महाप्रभु के नवानुराग की चर्चा नदिया के सभी स्थानों में भातिभा भाति से हो रही थी उस समय सभी वैष्णो श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ एकत्रित हुआ करते थे अद्वैताचार्य के स्थान को वैष्णव का अखाड़ा ही कहना ठीक है वहां पर सभी नामी नामी वैष्णो रूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्ति तत्व रूपी युद्ध का अभ्यास किया करते थे प्रभु की प्राप्ति के लिए भांति भांति के दाव पेतों की उस अखाड़े में आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ करती थी और सदा इस बात पर विचार होता कि कदाचार रूपी प्रबल शत्रु किसके द्वारा पछाड़ा जा सकता है वैष्णव अपने बल का विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशा पर आंसू भी बहाते महाप्रभु के नूतन भाव की बातों पर जहाँ भी वाद विवाद होने लगे अधिकांश वैष्णव इसी पक्ष में थे कि पंडित को भक्ति का ही आवेश है उनके हृदय में प्रेम का पूर्ण रूप से प्रकाश हो रहा है उनकी सभी चेष्टाएं अलौकिक है।, है कि वे प्रेम के ही उन्माद में उन्मादी बने हुए हैं दूसरा कोई भी कारण नहीं है किंतु कुछ भक्त इसके विपक्ष में थे उनका कथन था पंडित की भला एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती है कल तक तो वे देवी देवता और भक्त वैष्णो की खिलिया उड़ाते थे सहसा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन का होना असंभव ही है जरूर उन्हें वही पुराना वायु रोग फिर से हो गया है उनकी सभी चेष्टाएं पागलों की सी है उन सब की बातें सुनकर श्रीमान अद्विताचार्य जी ने सबको संबोधित करते हुए गंभीरता के साथ कहा भाई आप लोग जिन निमाई पंडित के संबंध में बातें कर रहे हो उन्हीं के संबंध में मेरा भी एक निजी अनुभव सुन लो तुम सब लोगों को यह बात तो विदित ही है कि मैं भगवान को प्रकट करने के निमित्त नित्य गंगा जल से और तुलसी से श्री कृष्ण का पूजन किया करता हूँ गौतमी तंत्र के इस वाक्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है तुलसी जलमात्रण जलस्य चुड़ुकेन व विक्रियणितय समात्मान भक्तेभ्यो भक्तवश अर्थात भगवान ऐसे दयालु हैं कि वे भक्ति से दिए हुए एक चुल्लू जल तथा एक तुलसी पत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को भक्तों के लिए दे देते हैं इसी वाक्य पर विश्वास करके मैं तुम लोगों को बार बार आश्वासन दिया करता था कल श्रीमद गीता के एक श्लोक का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया इसी चिंता में रात्रि में मैं बिना भोजन किए ही सो गया था स्वप्न में क्या देखता हूँ महापुरुष मेरे समीप आए और मुझसे कहने लगे, अद्वैत जल्दी से उठ जिस श्लोक में तुझे शंका थी उसका अर्थ इस प्रकार है अब तेरी मनोकामना पूर्ण हुई जिस इच्छा से तू निरंतर गंगा और तुलसी से मेरा पूजन करता था तेरी वह इच्छा अब सफल हो गई हम अब शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएंगे अब तुम्हें भक्तों को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा अब हम थोड़े ही दिनों में नाम संकीर्तन कर देंगे। जिसकी घनघोर ध्वनि से दिशा प्रतिध्वनित हो उठेंगी। इतना कहने पर उन महापुरुष ने अपना असली स्वरूप दिखाया वे और कोई नहीं सची नंदन ही थे बातें मुझसे कह रहे थे जब इनके अग्रज विश्वरूप मेरी पाठशाला में पढ़ा करते थे तब ये उन्हें बुलाने के निमित्त मेरे यहाँ कभी कभी आया करते थे इन्हें देखते ही मेरा मन हटा, इनके ओर आकर्षित होता था तभी मैं समझता था कि मेरी मनकामना इन्हीं के द्वारा पूर्ण होगी आज स्वप्न में उन्हें देखकर तो यह बात स्पष्ट हो ही गई इतना कहते कहते वृद्ध आचार्य का गला भर गया ये फूट फूट बालकों की भांति रुदन करने लगे भगवान की भक्त व का स्मरण करके वे हिस्किया भर भर कर रो रहे थे इनकी ऐसी दशा देखकर अन्य वैष्णवों की आंखों में से भी आंसू निकलने लगे सभी का हृदय प्रेम से भर आया सभी वैष्णवों के इस भावी उत्कर्ष स्मरण करके आनंद सागर में गोता लगाने लगे इस प्रकार बहुत सी बातें होने के अनंतर सभी वैष्णव अपने अपने घरों को चले गए इधर महाप्रभु की दशा अब और भी अधिक विचित्र होने लगी उन्हें अब श्री कृष्ण कथा और वैष्णवों के सत्संग के अतिरिक्त दूसरा विषय रुचकर ही प्रतीत नहीं होता था वे सदा गदाधर या अन्य किसी भक्त के साथ भगवत चर्चा ही करते रहते थे एक दिन प्रभु ने गदाधर पंडित से कहा गदाधर आचार्य अद्वैत परम भागवत वैष्णव है वे ही नवद्वीप के भक्त वैष्णवों के शिरोमणि और आश्रयदाता है आज उनके यहाँ चलकर उनकी, चल उनकी पदरस से अपने को पावन बनाना चाहिए प्रभु की ऐसी इच्छा जानकर जदाधर उन्हें साथ लेकर अद्वैताचार्य के घर पर पहुंचे उस समय सत्तर वर्ष की अवस्था वाले वृद्ध आचार्य बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी पूजन कर रहे थे आचार्य के सिर के सभी बाल श्वेत हो गए थे उनके तेजोमय मुखमंडल पर एक प्रकार की अपूर्व आभा विराजमान थी दे अपने शुकड़े हुए मुख से शुद्धता के साथ गंभीर स्वर में तो पाठ कर रहे थे मुख से भगवान की स्तुति के मधुर श्लोक निकल रहे थे और आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी उन परम भागवत वृद्ध वैष्णो के ऐसे अपूर्व भक्ति भाव को देखकर प्रभु प्रेम में गदगद हो गए उन्हें भावावेश में शरीर की कुछ भी शुद्ध बुद्ध न रही वे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े अद्वैताचार्य ने जब अपने सामने अपने इष्टदेव को मूर्चित दशा में पड़े हुए देखा तब वे उनके आनंद की सीमा न रही सामने रखी हुई पूजन की थाली को उठाकर उन्होंने प्रभु के कोमल पाद पद्मों की अक्षत धूप दीप नैवेद्य और पत्र पुष्पों से विधिवत पूजा की उन इतने भारी ज्ञानी वृद्ध महापुरुष को एक बालक के पैरों की पूजा करते देख आश्चर्य में चकित होकर गदाधर ने उनसे कहा आचार्य आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं इतने भारी ज्ञानी मानी और वयोवृद्ध पंडित होकर आप एक बच्चे के पैरों की पूजा करके उसके ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं गदाधर की ऐसी बात सुनकर हंसते हुए आचार्य अद्वैत ने उत्तर दिया गदाधर तुम थोड़े दिनों के बाद इस बालक का महत्व समझने लगोगे सभी वैष्णव इनके चरणों की पूजा कर अपने को कृतकृत समझा करेंगे अभी तुम मेरे इस कार्य को देखकर आश्चर्य करते हो कालांतर में तुम्हारा यह भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा इसी बीच प्रभु को कुछ कुछ बाह्य ज्ञान हुआ चैतन्यता प्राप्त होते ही उन्होंने आचार्य के चरण पकड़ लिए और वे रोते रोते कहने लगे प्रभो अब हमारा उद्धार करो हमने अपना बहुत सा समय व्यर्थ के बकवाद में ही बर्बाद किया अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए अब तो हमें प्रेम का थोड़ा बहुत तत्व समझाइए हम आपकी शरण में आए हैं आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु की इस प्रकार की दैन्य युक्त प्रार्थना को सुनकर आचार्य भवचक्के से रह गए और कहने लगे प्रभु अब मेरे सामने अपने को बहुत न छिपाइए इतने दिन तक तो छिपे छिपे रहे अब और कब तक छिपे ही रहने की इच्छा है अब तो आपके प्रकाश में आने का समय आ गया है प्रभु ने दीनता के साथ कहा आप ही हमारे माता पिता तथा गुरु हैं आपका जब अनुग्रह होगा तभी हम श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम वैष्णव के सच्चे सेवक बन सके इस प्रकार बहुत देर तक परस्पर में दोनों ओर से दैन युक्त बातें होती रही अंत में प्रभु गदाधर के साथ अपने घर को चले गए इधर अद्वैताचार्य ने सोचा ये मुझे छलना चाहते हैं यदि सचमुच मेरा स्वप्न सत्य होगा और ये वे ही रात्रि वाले महापुरुष होंगे तो संकीर्तन के समय मुझे स्वतः ही अपने पास बुला लेंगे अब मेरा नवद्वीप में रहना ठीक नहीं यह सोचकर वे नवद्वीप को छोड़कर शांतिपुर के अपने घर में जाकर रहने लगे